रंगीन खिलौनों का जहा हंसी की पुहारे खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की दूर कच्ची कल्पनाओं का अनमोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेल कभी रेत का घर कभी कोने में, में। नमस्कार बाल संसार इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी से रूबरू होने का मौका मिलता है बाल संसार इस कार्यक्रम के माध्यम से और हम लोग बाल मनोविज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं तो कई बार हमारे जीवन में बाल मनोविज्ञान की बातें अगर हम लोग सुनते हैं तो जीवन में कई तरह की चीज़ें हमने देखी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच हमें जो है अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने से हम अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ों से तो मुक्त हो ही जाते हैं लेकिन सकारात्मक बनकर दूसरों को हेल्प भी कर सकते हैं तो इसके लिए हमें हमेशा खुद को प्रोत्साहित रखना है आनंदित रखना है उल्लासित रखना है इसके लिए आपको जो है छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं जिसमें आपको खुशी मिले तो ये बात हमने पिछले एपिसोड में समझा अब बात करते हैं पांचवे छठवा एपिसोड जो हमारा अभी शुरू हो रहा है जिसमें हम पांचवा अध्याय के बारे में बात करेंगे आराम और स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में बात करेंगे और बहुत बार देखा गया है डॉक्टर कहते हैं कि आराम और स्वास्थ्य जीवन शैली की बात करें तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अच्छी आराम भी ज़रूरत है आराम इन देंथ पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है तो इस तरह के कई चीज़ें जो है सिर्फ हमारा आराम ही या पर्याप्त नींद ही काफ़ी नहीं है इसके साथ में काफ़ी और भी बातें जुड़ी हुई हैं तो चलिए आज के हमारे ख़ास वक्ता अजय शुक्ला जी हैं जिनसे हम लोग बातें करते हैं तो आराम और स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा क्या है उसके बारे में बताइए स्वागत है अजय जी ओम शांति भाई जी बहुत खुशी हो रही है कि बाल संसार का ये जो एपिसोड है वो निरंतर जारी है और इसमें बच्चों के टोटल अगर हम व्यवहार की बात करें या संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात करें तो उसके बहुत सारे अति सूक्ष्म पहलुओं पर आप मेरा ध्यान खिंचवा रहे हैं और निश्चित तौर पर आज जो आपने कहा कि बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए जो एक आराम शब्द है रिलैक्स है उसको अगर हमें परिभाषित करना हो तो मेडिकल साइंस का ये सपोर्ट होता है कि एट आवर्स का रेस्ट होना चाहिए लेकिन आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम फिर से डॉक्टर से पूछने जाते हैं दोबारा तो वही डॉक्टर हमको कहते हैं कि नहीं छः घंटे भी अगर आपने साउंड स्लिप लिया है तो बड़ी अच्छी बात है तो कुल मिला अगर हम इसको 24 घंटे को अलग अलग डिवाइड करें तो सिक्स आवर जो है आपका बिल्कुल साउंड स्लिप जिसको हम गहरी नींद बोलते हैं उसमें एक बार नींद खुल जाए तो कोई बात नहीं लेकिन बार बार नींद अगर खुलती है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें फ़िजिकली अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है तो छः घंटे की नींद हमको चाहिए इसके अलावा एक आराम और है जिसे हम मानसिक शांति बोलते हैं तो उसे हम मेडिटेशन के द्वारा भी एक्वायर कर सकते हैं रिलैक्स होके थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़ के भी आप जा सकते हैं या नॉर्मल बेड पर भी आप एक आध घंटा रिलैक्स हो सकते हैं तो एक शारीरिक आराम है जो आपकी वर्किंग uh, स्टाइल में अगर कुछ थोड़ा लंच का टाइम है आपने समय से भोजन भी कर लिया और एक घंटे का लंच है तो आधे घंटे भी अगर आपने आराम कर लिया तो उसको भी हम फिजिकल रेस्ट में काउंट कर सकते हैं तो नींद गहरी नींद के अलावा जो रात में आप लेते हैं उसके अलावा हमको शारीरिक थकान हटाने के लिए रिलैक्स चाहिए और मानसिक शांति के लिए भी हमें रिलैक्स होना पड़ेगा और मानसिक शांति से अर्थ यहाँ पर है कि जो थाट्स का लेबल था या जिसे आप कई बार ओशन आप थॉट्स बोलते हैं निरंतर विचारों की श्रृंखला बनी रहती है और कई बार आप रात में भी देखें तो रात भर आपको जागना हो जाता है या दिन में भी आप चिंतन कर रहे हैं तो वो जो ब्रेन का लेवल है या ब्रेन पर जो आपकी हार्ड डिस्क है उस पर जो दबाव पड़ता है उस दबाव के कारण थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नींद नहीं है शारीरिक और मानसिक शांति आपको नहीं है रिलैक्स नहीं है तो आप मान के चलिए कि मेमोरी लॉस होना इसका सबसे बड़ा लक्षण है और धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा उदाहरण के लिए अपने घर में ताला बंद किया है और आप नीचे आए और गाड़ी खड़ी करके फिर आप जाके देखने जाएंगे कि ताला बंद है कि नहीं और जाने के बाद में भी आप चाबी नहीं देख रहे हैं उसको आप ताला लगा हुआ है लेकिन उसको खींच के हिला के देख रहे हैं इससे पता चलता है कि आपका जो आत्मविश्वास है जो भी आपने कुछ समय पहले किया था वो आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि उसको एग्जैक्टली आपने फुलफिल किया था कि नहीं किया था तो ये जब ये दो स्थिति क्रिएट होती है इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो इंसान नॉर्मल चाहे वो बच्चे हों बड़े हों वो मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं मानसिक द्वंद की स्थिति में गहरी नींद पॉसिबल नहीं शारीरिक आराम भी संभव नहीं होगा जैसे आप लेटेंगे मन में आगे नहीं भी ये काम में कर लू तो जो कार्य का दबाव है वो वैचारिक स्तर पर आपके मन में बना रहेगा और आप चाहकर भी शांति से आधा घंटा पौन घंटा नहीं आराम कर पाएंगे बल्कि बड़े आपको बोलेंगे कि भाई अभी खेल के आए हो अभी पढ़ाई करके उठे हो थोड़ा सा आराम करो ना शांति से आँख बंद करो तो भले ही आँख बंद करके आप कोई अच्छा म्यूजिक लगा लें कोई आ, कहानी सुनने का प्रयास करें मगर कुल मिला आप रिलैक्स हों जो काम आप कर रहे थे उस काम में अगर आप परिवर्तन कर लेते हैं तो मनोविज्ञान की भाषा में इस परिवर्तन का नाम ही है रिलैक्स जी डॉक्टर राजेश शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया रिलैक्सेशन का क्या मतलब होता है आराम का जो है आपने कुछ उदाहरण दे बताया तो निश्चित तौर पर जब हम लोग मानसिक रूप से बिल्कुल थक जाते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है और नींद आती है तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और गहरी पर्याप्त नींद हो जाती है तो फिर से आप जो है रिचार्ज हो जाते हैं अपने कार्य को करने के लिए तो आइए आगे बढ़ते हैं और कई बार हम लोग जो है अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करने में या फिर नई चुनौतियों का सामना करने में भी मुश्किल फील करते हैं इसके कारण भी हम तनाव में आ जाते हैं या पर्याप्त नींद नहीं हो पाता तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए किस तरह से हम अगर बच्चों में ये चीज़ें आती हैं तो उन्हें कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं या इससे दूर कर सकते हैं बहुत ही सटीक बात है और निश्चित तौर पर इस प्रकार की जब चुनौती आती है तो उसका बेसिक रीज़न है कि बच्चों को एक उलझन तो दिमाग में रहती है अब बड़े तो कहते हैं उनसे कि उलझन सुलझेगी थोड़ा धैर्य रखो लेकिन कई बार बड़े अपनी व्यस्तताओं के चलते बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस स्थिति में बच्चों के पास में फिर विकल्प नहीं होता है उदाहरण के लिए कई बार आपने देखा होगा कि माता पिता ऑफिस से आने के बाद में भी टेलीफोनिक प्रोसेस में लगे रहते हैं अब ये उनकी नेचर ऑफ जॉब भी कई बार ऐसी होती है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर आने के बाद में भी आप फुलफिल करते हैं वो माता पिता भी मेरे पास में आते हैं कि हम कैसे मैनेज करें फॉर एग्जांपल कि पिता बच्चों के मीडिया से जुड़े हुए हैं प्रेस में है अखबारों की दुनिया में आप जानते हैं कि अखबार की दुनिया का जो समय होता है वो रात के दो से तीन बजे तक तो उनकी कई बार स्टार्टिंग होती है और कई बार क्लोजिंग भी होती है अब जो दिनचर्या है वहाँ वो डिस्टर्ब हुई लेट आवर्स में वो आए बच्चों से बातचीत नहीं हुई माँ भी अगर बच्चों की जॉब में है तो मैं बच्चों से बात करता हूँ कि माँ से आपको क्या परेशानी है बोले माँ ऑफिस तक जाएँ वहाँ तक हम लोगों का कोई हमको डिस्टर्बेंस नहीं है लेकिन उसके बाद माँ से भी समय नहीं मिल पाता है पिताजी भी समय नहीं देते हैं तो हम करें क्या तो हमको समझ नहीं आता कि हम जा कहाँ रहे हैं क्या हमें सपोर्ट मिलेगा क्या हम कैसे जो भी हम कर रहे हैं उसका फीडबैक किसको दें शेयरिंग किसको करें हम इसी द्वंद्व में रहते हैं अब इस द्वंद का परिणाम क्या होता है कि बच्चे फिर अपने जो क्लासमेट होते हैं जिनके साथ वो रह रहे होते हैं खेल रहे होते हैं उनके साथ वो डायलॉग करना स्टार्ट करते हैं अब कई बार वो डायलॉग आज सोशल मीडिया है तो चैट के माध्यम से होता है आप जानते हैं कि बच्चे सारे के सारे बच्चे आज रात में ही पढ़ाई करना चाहते हैं अगर हम और आप पुराने ज़माने के हिसाब से बताएं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मेमोरी में रहता है हमने इतना अचीवमेंट किया है वो सब ब्रह्म मुहूर्त में किया है तो उनको केवल अपनी सक्सेस से मतलब है अब उन्हें आज की डेट में ये पता ही नहीं है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेड सक्सेस एंड अचीवमेंट अब उन्हें सफलता और उपलब्धि में अंतर नहीं पता उपलब्धि एक लॉन्ग टर्म गोल का परिणाम होता है सफलताएँ बहुत सारी एकत्रित होती हैं तब जाके इंसान उपलब्धि तक पहुँचता है अब सफलता को भी वो निरंतर अर्जित करें, उस सफलता को फिर इन्जॉय करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत अच्छा आपने कुछ सफल हो गए और फिर दूसरे काम में लग गए तो उस सफलता से जो खुशी मिली उसको आपने शेयर नहीं किया एन्जॉय नहीं किया माता पिता भी सहयोग नहीं दे रहे हैं तो मैंने सीरियसली जब बच्चों से बात की कि आखिर बताओ बेटा कि आपके माता पिता आठ घंटे जॉब करते हैं कि 16 घंटे जॉब करते हैं बोले 16 नहीं हुई तो 20 घंटे जॉब करते हैं वो पूरे टाइम बातचीत करते रहते हैं ऑफिस संबंधी चर्चा करते रहते हैं तो मैंने बोला कि अच्छा चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ जानना चाहता हूँ कि आप अगर बच्चे माँ बोलते हैं पिताजी से बोलते हैं तो वो उस समय कर देते हैं कि भैया तुमको पढ़ाई करने के लिए बोल दिया ना अभी स्कूल ने भेज भेज दिया कॉलेज में एडमिशन करा दिया लैपटॉप दिला दिया सब तो दिला दिया अब वो कहते हैं कि तुम अपना काम करो जब हम लगातार अपने कमरे में काम करते हैं तो बोलते हैं तुम हमसे बात ही नहीं कर रहे हो फिर एक साथ छुट्टी का समय होता है तो वो बोलते हैं कहीं चलो फिर हम अपने होमवर्क में भेजे जाते हैं क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो आपने बातचीत नहीं किया तो हम भी भूल जाते हैं कि माता पिता भी हमारे घर में रहते हैं तो ये सब जो सिचुएशन है अगर दो बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं दिखने में छोटा परिवार सुखी परिवार है लेकिन अंदर से बहुत एक भड़ास एक दूसरे के प्रति है और जब बहुत प्यार से स्नेह से बच्चों से बात करता हूँ मैं तो कहते नहीं हम केवल फ़ोन ऑफिस से आता नहीं है हमारी माँ तो फ़ोन नहीं भी आता ना उसके बाद भी फ़ोन कर लेते हैं इसका मतलब वो खाली बैठने नहीं चाहते वो कहीं ना कहीं से इंगेज जाते हैं तो जो समय हमें मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है तो ये जो स्थिति बनती है ये उनके लिए चुनौती है और ऐसी स्थिति में जब दूसरे बच्चों से संपर्क स्थापित करते हैं लेट आवर्स बात करते हैं तो कई बार लेट आवर्स बात करने में जो साइंटिफिक चेंजेज आते हैं सोसाइटी में वहाँ पर हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर आते हैं और उसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है तो जहाँ बच्चे नौ या दस बजे तक तो बिल्कुल पढ़ाई की बातचीत कर रहे हैं वहीं वो बारह से लेकर और दो तक के बीच में उनका जो डायलॉग है उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है अब ये माता पिता को पता नहीं है उनको लगता है कि सब कुछ ओके है ऐसे में फिर जब होती हैं या कुछ वर्स कंडीशन क्रिएट होती है तो नहीं पता चलता है कि भाई पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही है बच्चे ने डिलीट कर दिया सब कुछ नाम चेंज करके बात कर रहे हैं तो ये जो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है कि रात के 12 के बाद अगर वो पढ़ते हैं तो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता नहीं होती है वहीं अगर ब्रह्म बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सकारात्मकता या इन्वायरमेंटल सपोर्ट मिलता है और ऐसी कंडीशन में जब उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंज हों और उसमें अगर बेटा बेटी पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे से संवाद कर रहे हैं तो बहुत सारी स्थितियां नकारात्मक या व्यर्थ की तरफ भी जा सकती हैं इस पर घटनाएं घटने के बाद पता चलता है नॉर्मल स्थिति में नहीं पता चलता है और उस समय माता पिता और बच्चे एक नई मुसीबत में आ जाते हैं और बच्चे कहते भी हैं कि हमारे कारण आपको पुलिस स्टेशन या दूसरे अलग स्थिति में जाना पड़ा उसके लिए हमको बड़ा दुख हो रहा है जी डॉक्टर अजय जी, जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं बाल संसार सुनते रहो मुस्कराते रहो जाने ना, ही क्यों रू ये मेरी जिंदगी य ये तेरी आश की मेरे रूबरू ये तेरी यादगी ये तेरी सादगी Shake it, shake it. प्यारी बातें हैं खुशियां दी हैं मुझे तेरी प्यारी आंखें हैं गाय कर दे मुझे तेरी प्यारी बातें हैं खुशियां दी हैं मुझे ये तेरी बात कहती मुझसे अभी मैं तेरीफर मैं तेरी जिंदगी हो गई मैं तेरी ना प्यार होता To give. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना तो चलिए बाल संसार में हम लोग जैसे की बातें कर रहे थे बच्चों की जीवन कहानी से बच्चों की जीवन शैली में कुछ बातें जो हैं हमें कभी कभी वक्त और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लक्ष्य हमारा है उसकी तरफ हम लोग नहीं पहुंच पाते तो उसमें और कभी कभी पहुंचने की कोशिश भी करते हैं तो वो कोशिश जो है अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ पर हमारी खुशी और संतुष्टता की जो प्राप्ति है वो नहीं होती है जिसकी वजह से हमारा मंजिल जो है हमें दूर लगता है या हमारा लक्ष्य दूर लगता है तो लक्ष्य को समीप लाने के लिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी क्या करना चाहिए देखिए जीवन में लक्ष्य को लेकर तो द्वंद्व केवल परिवार में बच्चों तक ही नहीं बल्कि बड़ों के पास में रहता है कारण उसके पीछे ये है कि जो पॉपुलेशन तेजी से दुनिया की बढ़ रही है आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पर जो जॉब हैं वो सीमित होते जा रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है तो इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस करने का हम प्रयास करेंगे तो कुछ चीज़ें हमारी सोलूशन मोड में जा पाएंगी क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम केवल आ, देख रहे हैं बचपन से कि डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर जज या मिलिट्री ये सब सारी जॉब हमको दिखाई दे रहे हैं लेकिन जैसे साइंस ने तरक्की किया है तो साइंस की तरक्की के साथ साथ में जो स्ट्रीमलाइन है उसके अलावा आपने देखा होगा कि बायोसाइंस की ओर लोग गए हैं बायो प्रोडक्ट की ओर गए हैं मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि दूध का प्रयोग आप कर रहे हैं तो अभी भी दूध के दाम दुनिया में सौ रुपए के अंदर ही हैं लेकिन जो इसका बाई प्रोडक्ट है दही इससे महंगा है मक्खन इससे महंगा है मिठाइयाँ इससे महंगी हैं लेकिन जिनके पास में डेरी इंडस्ट्री है आप देखेंगे कि उनके पास में डायरेक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो कभी सेल नहीं करते वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी गाय भैंसें दूध हो रहा है हम कभी ये दूध बेचते ही नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे संभव है तो वो डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि इस दूध का वो यूज़ करते हैं वो सोचते हैं डायरेक्ट फॉर्म में ये इतने कम में बिकेगा जबकि इसकी लागत या सारा मेंटेनेंस और इतना ज़्यादा खर्चा आता है और क्वालिटी प्रोडक्ट की अब बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि स्वीट्स की भी उनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं उनको पता है कि ये जो मिल्क प्रोडक्ट है इसको हम उधर यूज़ करेंगे तो टू थाउजेंड स्वीट्स हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ में उससे भी महंगे हैं कहने का अर्थ ये है कि हम थोड़ा सा अपने दृष्टि और दृष्टिकोण में आ, थोड़ा वाइब्रेशन को आ, एक नए एरा में लेके जाएं हम ये नहीं सोचेंगे कि यही जॉब होता है या ये डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर जज हमारा बच्चा नहीं बनेगा तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी तो जब ये सब बातें आप बच्चों से करते हैं तो वहाँ एक चीज़ निकल के आती है कि हर बच्चे को जन्म के समय गॉड से कोई ना कोई गिफ्ट मिला होता है अब हो सकता है कि उस गॉड गिफ्ट को वो गॉड गिफ्ट ना समझते हुए ये समझता है कि मेरे को इस एरिया में इंटरेस्ट है अब जैसे ही बच्चे ने इंटरेस्ट बताया और पिता और पुत्र का माँ और बच्चे का द्वंद्व शुरू हो गया आपस में आपदापी शुरू हो गई अब चलिए इसमें द्वंद में एक चीज़ निकल के आती है जनरली हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि तो निकल के आता है कि माता पिता चाहते हैं कि जो एरिया में वो जाना चाहते थे उस एरिया में वो सफल नहीं हो पाए मैं अपने बच्चे को उस एरिया में करियर बना के स्वयं को संतुष्ट करना चाहता हूँ तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे को जन्म देने का अधिकार आपका है पालन पोषण करने का अधिकार है लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा बनाना ये अभी के अधिकार में नहीं है क्योंकि वो मशीन नहीं है ना कि आपने उसको वस्तु समझ के उठा के रख दिया वो ह्यूमन बींग है ह्यूमन बींग दस बार उसको उस पूछना पड़ेगा कि आपको वहाँ चलना है वहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है वहाँ बैठना है वहाँ उठना है तो ये उसके पास में भावनाएं है न उसके पास में विचार हैं हाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो जन, जनरली माता पिता हिडन फॉर्म में करते हैं वो सोचते हैं इनको बता भी नहीं चले और हमारी इच्छा थोप दें तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑनेस्ट अप्रोच अपनाइए आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलिए कि बेटा हम दोनों ऐसा चाहते थे हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ क्या आप जन्म लेने के बाद में अपने माता पिता के ऊपर दया करके उनकी इच्छा पूरी कर सकते हो तो इट में भी पॉसिबल कि उनके अंदर जो एक दया का गुण नैसर्गिक है ना तो कहेंगे ठीक है माँ आपने जो सोचा था नहीं हुआ मैं करके बताती हूँ आपकी बेटी बोलेगी आपका बेटा बोलेगा मैं करके बताता हूँ लेकिन हम क्या करते हैं बीस साल पच्चीस साल तक उनसे छुपा के रखते हैं और ये फोर्स करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि हमारे माता पिता की इच्छा थी और उन्होंने हमको थोपा था तो वो थोपने के बजाय आप बिल्कुल ऑनेस्टी से बताएं कि अगर तुम मारा इसमें थोड़ा भी रुझान है फॉर एग्जाम्पल पचास 50% भी मन है उसका तो बचे हुए मन को हम ला सकते हैं लेकिन आप बताइए कि आप चाहते हैं कुछ बच्चा कुछ और चाहता है और दोनों का 36 का आंकड़ा है दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है पॉजिटिव कोरिलेशन तुम छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में द्वंद्व बढ़ेगा और वो बच्चा जब उसका इंटरेस्ट भी नहीं है और उसकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता भी नहीं है तो लंबे समय तक हम पीड़ा में रहेंगे तो ऐसी सब बातों से बचने के लिए जितना क्लियरिटी से अर्थात ईमानदारी से संवाद आप करेंगे उनके इंटरेस्ट एरिया को पहचानेंगे उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे आप उनको बताएँ कि जैसे हम आपके ऊपर हंड्रेड दया कर रहे हैं तो तुम अपने जीवन में बेटा माता पिता के ऊपर पचास परसेंट दया करो तो ये सारी शब्दावली आपकी मदद वहाँ कर सकती है लेकिन आप उनको बाईफोर्स या हिडन फॉर्म में करते हैं तो आज नहीं कल पता चलता है तो वो आप और उनके बीच में एक द्वंद्व का कारण बन जाएगा और वो हेल्दी रिलेशनशिप वहाँ को हो जाएगा जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया लक्ष्य निर्धारित कैसे किया जाता है और बच्चों के और माता पिता के बीच में जो संवाद है उसको कैसे करना चाहिए वो आपने बताया क्योंकि हम बच्चों पे कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते ये आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया लेकिन उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं दया के गुणों के मना आप दया करो ऐसे बोल के क्योंकि दया स्वाभाविक गुण है हमारे अंदर तो उसके लिए बच्चा जो है तैयार भी हो सकता है ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे बताया तो चलिए जाते जाते अब मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी श्रोताओं को आज के संवाद से यही चीज़ निकल के आती है कि हमारी लाइफ जितनी ट्रांसपेरेंट होगी जितनी पारदर्शी होगी उतना हमारे बच्चों के साथ में हमारे संबंध नेचुरल होंगे अगर ट्रांसपेरेंसी को हम मेंटेन रखते हैं और उसके लिए जिन अति आवश्यक मानवीय गुणों की आवश्यकता है उसमें मैंने चर्चा भी की है तो दया है प्रेम है करुणा है सहानुभूति है ये केवल बड़ों से छोटों तक नहीं जाती बल्कि छोटों से भी हमारे पास में आती है ये अगर हम अपने संज्ञान में लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत आ, कहना चाहिए कि स्वस्थ संबंधों को निभा पाएंगे और आप और बच्चों के बीच में सभी प्रकार के द्वंद समाप्त हो जाएंगे जी चलिए डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत अच्छा अनुभव अपना साझा किया हमारे साथ में फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर बाल मनोविज्ञान पर बातें चल रही हैं और अगले एपिसोड में हम लोग कुछ नई विषय को लेकर आपके साथ बात करेंगे सार्थक दृष्टिकोण से समाधान की नवीनता क्या हो सकती है इस विषय को लेकर बातें करेंगे लेकिन तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते एक खमा गणित जय हिंद जय भारत ओम शांति काबिल हो तेरे दम पर तुमने खूब नवाजी है जीत गए हम तेरी वजह से जिंदगी की बाजी है मान गए हम सच में तुझको उमदा तेरा काम है शुक्राना दिल से तुझको मेरा सलाम है तुझे पाके जहां मैंने पाया कुछ रहा नहीं बाकी ऐसा प्रीत करस भर साया कुछ रहा नहीं बाकी तुम ही ने तो कबूल किया है दिल के हर एक अर्ज को ले के चलोगे मंजिल तक तुम बल्कों पे अपने बैठा कर सुलह हो गई खुद से मेरी साथ आपका यू प कर तेरे संग का रंग ऐसा छाया कुछ रहा नहीं बाकी कैसा प्रीत का रस भर कुछ रहा नही बाकी तेरी महर है सब से अव्वल इसका जलवाशान चनों सुखों का ये है दरिया रूह ने पाया तुम ना तेरी बदौलत सब हासिल है मुझको ये है सास है नामुमकिन अब कुछ भी नहीं तू जो मेरे पास है तुझे पाके जहां मैंने पाया कुछ रहा नहीं बाकी ऐसा प्रीत का रस बरसाया कुछ रहा नहीं बाकी